रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक इकहत्तरवा भाग दामोदर धर्मानंद कोसांबी 1907 से 1966 तक प्रोफेसर दामोदर धर्मानंद कोसांबी क्रांतिकारी चेतना से लवस बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे वे उन गिने चुने भारतीयों में से थे जिन्होंने 20वीं सदी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्वभाव और उसके मानव जाति पर होने वाले प्रभाव को समझा था प्रचार और प्रसिद्धि के पद को नकारते हुए उन्होंने ज्ञान विज्ञान के कई क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान किया जिनमें गणित सांख्यिकी मुद्राशास्त्र, मुद्रा यानी भारत इतिहास और समकालीन सामाजिक समस्याएं भी शामिल थी उन्होंने आणविक हथियारों की खिलाफत की और विश्व शांति आंदोलनों के लिए काम किया उनके कार्य का पटल बहुत विशाल था पेशे से एक गणितज्ञ होने के बावजूद उन्होंने व्यावसायिक इतिहासकारों को भारतीय इतिहास को देखने के मौलिक नजरिया सिखाए लघु और लंब पाषाणों तथा शिला के उनके संग्रह से पुरातत्व विज्ञान का महत्वपूर्ण विकास हुआ उन्होंने प्राचीन काल के अनेक व्यापार मार्ग खोजे वे कारला में में ब्राह्मी लिखे शिलालेख पढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। शिलासम्बे ने व्यावहारिक समस्याओं को चुनकर उनका समाधान करने के लिए सांख्यिकी सीखी उन्होंने 7000 से भी अधिक आहत यानी सिक्कों को एक रासायनिक में बारीकी से सिक्कों पर उनके इस श्रमसाज शोध से मुद्राशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय का दर्जा प्राप्त हुआ उन्होंने गुणसूत्रों के बीच की दूरी करने का एक सूत्र रचा जो आज शास्त्रीय आनुवंशिकी का एक स्तंभ है हर विषय की बारीकी से जांच पड़ताल गहन अध्ययन और विषय पर आधिकारिक पकड़ के साथ साथ द्वंद्वात्मक भौतिकवादी पद्धति द्वारा उन्होंने अनेक बुनियादी प्रश्न खड़े किए और अनेक सवालों के मौलिक उत्तर भी सुझाइए। में उनकी पुस्तक हिस्ट्री प्रकाशित हुई छपने के पांच साल के भीतर ही यह पुस्तक विश्व भर के इतिहास के छात्रों व प्राध्यापकों के लिए अनिवार्य समझी जाने लगी उसके बाद उनकी दो अन्य पुस्तकें 'माइट एंड रियलिटी' तथा द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन छपी इन सभी पुस्तकों का विश्व के अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ कोसम्बी ने भत्रहरी के काव्य तथा संस्कृत के सबसे पुराने संग्रह सुभाषित रत्नकोश को संपादित किया भारतीय ग्रंथों की समालोचना के इतिहास में आज भी उनके इस कार्य को बहुमूल्य समझ जाता है